नमस्कार बोलती कहानिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज की कहानी के लेखक हैं बाबा नागार्जुन और वाचिका उषा छाबड़ा कहानी का शीर्षक है बम भोलेनाथ कार्तिक पूर्णिमा को बीते तीन रोज हो गए थे मैं किसी काम से सोनपुर उतरा था मन में एक इच्छा उठी कि क्यों ना चार घंटे बाबा हरिहरनाथ नाथ के इर्द गिर्द चक्कर लगाया जाए मेला के दिन थे भीड़ भाड़ धक्कम धुक्की के क्या कहने मेला यद्यपि उतार पर था तथापि लोगों की तादाद कम नहीं थी पुल के कुछ इधर ही रेलवे बांध के नीचे उतरा सीधे शालीग्रामी की तरफ दक्षिण पश्चिम दिशा में रुक किया आगे बढ़ने पर रास्ते से कुछ अलग एक भारी भीड़ दिखाई दी झांकने पर बम्बोला के दर्शन हुए वह बीच की खाली जगह में घूम रहे थे गति धीर और ललित ही थी, थी या बम्बोला और कोई नहीं एक बैल थी। उनके नकेल एक चंदन तिलकधारी आदमी के हाथ में थी वह आदमी नाना प्रकार के प्रश्न पूछता जा रहा था और भोलानाथ अपनी भारी सी माथा हिला हिलाकर माकूल जवाब दे रहे थे बैल क्या थे ना का एक अच्छा खासा साड़ था वह किलहोर में से टंगरी निकल आई थी जो चिर रोगी बछड़े की सूखी टांग जैसी थी गर्दन पर झूल जिसमें हजारों कौड़िया टकी पड़ी थी बीच बीच में अब्रक के चमकीले टुकड़े भी गले में पथरेली मोहन सींगों के बीच शतरंगी झालत कपोलों पर लाल काली पीली रेखाएं उरे ही उ बड़ा ही भव्य रूप था बंबोले का अपने को रोकना मेरे लिए मुश्किल था उस सर्वज्ञ में चमत्कार देखने के लिए आखिर मैं भी दर्शकों में शामिल हो ही गया जय हो बंबोलादानी! दानी केकला में चादी की अंगूठी बवा दोहाई मालिक के बताएं शाबाशी और टिटकारी पाकर बम आहिस्ता से बड़े और पूरब की ओर नीली धारियों वाले हाफ शर्ट पहने अधेड़ आदमी की बंधी मुट्ठी में अपनी नाक भिड़ा दी सैकड़ों जोड़ी उत्सुक आंखें उस व्यक्ति के चेहरे की ओर लग गईं तो उसे मुट्ठी खोलनी ही पड़ी सचमुच चांदी का छल्ला उसकी तर्जनी में था भीड़ में से उल्लास की ध्वनि उठी फिर तिलकधारी महाराज ने बम की पीठ थपथपाई और पूछा सरकार केहू बीड़ी पीता तनी दिखाई बस क्या था फिर पशुपतिनाथ बाय से दाए हुए और इधर आकर एक बुड्ढे के पेट में हल्के हल्के सिंह छुआ दिया उसके हाथ में बीड़ी नहीं थी मगर लोगों ने जब शंकित और दूरी तिहरे निगाहो ऐ ऐसी बुड्ढे को देखा तो उसे कबूल किया जी हमरा हाथ में हलाई एगो बीड़ी बाकी भोला बाबा के डरे अभी बिग दे लिए फिर उल्लास ऐसी लोगो की आखे चमक उठी तीसरी बार बम्बोला से पूछा गया केकरा पॉकेट में फोर्टेन पेन बा अब तक उचकते उचकते में भीड़ के आगे आ गया, गया था और पॉकेट में यही पेन थी देखा मंद मधुर गति से बाबा पशुपतिनाथ मेरी ही ओर बड़े आ रहे हैं फूतन छुआ देंगे तो कुर्ते पर मोहर लग जाएगी इसी डर से मैं पीछे हो गया लोगों को हंसी आ गयी और साथ ही आवाज उठी धन्य धन है बाबा अपने नजदीक एक शेहरू लड़की को पाया उसकी मुट्ठी में इकन्नी गोजते हुए मैंने कहा मुट्ठी बंद कर लो और भीड़ के बाहर जाकर खड़े हो जाओ वह बाहर निकल चुका तो मैंने तिलकधारी पंडित से पूछा अच्छा महाराज किसकी मुट्ठी में यहाँ इकन्नी है बतलाये आपके ओहरदानी लेकिन आश्चर्य की बात भोलानाथ इस विकट परीक्षा में भी उत्तीर्ण रहे हुआ यह की मेरा प्रश्न सुन और सेवक की टिटकारी पाकर बाबा ने सिंगों के इशारे ऐसी बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की सामने वालों ने रास्ता छोड़ दिया भीड़ से बाहर आकर उन्होंने लड़के को ढूंढ लिया उसकी हाफ पैंट सूंघने लगे लड़का निर्विकार और गंभीर बना रहा भोलानाथ भी खड़े रहे छोकरे ने इकन्नी पॉकेट्स में नीचे डाल ली थी तिलकधारी सेवक ने सामने आकर पूछा साचू सरकार पहचानल जाता ये इकन्नी रख ले पशुपतिनाथ ने फिर लड़की की हाफ पैंट से नाक बिड़ा दी अब छोकर भवाकर हंस पड़ा लोग तो आश्चर्य में डूब गए उत्तर की तरफ छोटा सा चबूतरा था उस पर पीली पीली भारी भारी जटाओं वाले एक साधु महाराज धूनी रमाए हुए थे जरा हटकर कर मेहतर बैठा था अब की पंडित ने अपने मालिक से पूछा बतावल जाए सरकार के काम सबसे जब्बर था मैंने सोचा सदुआई तो एक अच्छी खासी तपस्या है इससे भारी भरकम काम भला और क्या होगा शायद इन्हीं बाबा जी की तरफ भोला का संकेत होगा परंतु ऐसा नहीं हुआ हुआ यह कि बम बोला आहिस्ते आहिस्ते मेहतर के निकट पहुँचे कूड़ा वाला कनस्टर से अपनी नाक वो सटाने वाले ही थे कि सेवक ने इधर नकेल खींच ली हो गई मालिक हो गई गएल, जान गयी आधा घंटा ऐसी भी ज्यादा समय गुजरा होगा मुझे और भी बहुत सारी जगहें देखनी थी दुवन्नी दक्षिणा देकर मैं खिसक आना चाहता था लेकिन बाबा के सेवक ने एक नया ही पैतरा पकड़ा पीठ थपथपाकर उसे भोलानाथ से पूछा बताइए तो मालिक यहाँ कौन बाबू है जो आपको एगो रुपया देना चाहते हैं? माथा ठनका मेरी पॉकेट में एक रुपये का खुला नोट अलग पड़ा था पशुपति मेरे सामने हाजिर थे चवन्नी देख आखिर मैंने जाँच उड़ाई और सृष्टि के इस अनोखे चमत्कार को नमस्कार किया बम भोलेनाथ